राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान यों प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्रध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानस्तिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कारेक्रम गुडिया की शादी। amma गुड़िया की शादी तो हो गई अब दावत शुरू होगी कितनी सारी चीजें हैं खाने के लिए टॉफी बिस्कुट केले पकोड़े और बाद में मेरी मां शरबत बनाकर देगी शरबत भी अरे वाह मजा आ, आ जाएगा जाएगा मैंने गुड़िया के लिए माला बनाई है उसके लिए लहंगा मेरी मम्मी ने बनाया है तभी तो गुड़िया दूलन बनी है और मैंने बाजा कितनी जोर से बजाया ओ हो हो, हो। लेकिन मेरा गुड्डा नहीं होता तो गुड़िया की शादी कैसे होती फिर दावत भी नहीं होती हो जाती जी गुड़िया की शादी फिर भी हो जाती किससे होती बिना दूल्हे के कोई शादी होती है अगर मेरा गुड्डा दूल्हा नहीं होता तो तेरी गुड़िया की शादी किससे होती मैं अपनी गुड़िया की शादी बबलू के गुड्डे से कर देती है ना बबलू हां बबलू के गुड्डे से हां बड़ा अच्छा है ना बबलू का गुड्डा देख मिनू मेरे गुड्डे को खुश मत कहना हां हां कहूंगी कहूंगी तेरा गुड्डा गंदा सड़िया सड़ा करेला अच्छा तो ये बात है ली मिनू हां ये मेरा गंदा गुड्डा है ना <laughs> <laughs> Rukja, Meenu. Rukja, Meenu. M't jana. <laughs> D'ek, Pablu, t'eri wajah se Meenu gussah ho kar chali gai. <laughs> t'o usne meri gudde ko sada karela k'yoo ka? T'o itni si baat per t'o n'e usse chanta mara? Meri guriya ki shadi ka sara maza kharaap kar diya t'o n'e. M'en maa se ka hoongi. <laughs> maa! Maa! K'ya hir, Pinky? K'ya bat he, bita? गुड़िया की शादी हो गई क्या अरे गुड्डा कहां है और ये मीनू कहां है दिख नहीं रही मां मीनू गुस्सा होकर चली गई गुड्डा भी ले गई उसे बबलू ने थप्पड़ मारा क्या मा, उसने पहले मेरे गुड्डे को सड़ा करेला कहा था ओ तुम लोग बिना लड़े कोई काम नहीं कर सकते इतने दिनों से गुड़िया की शादी की तैयारी कर रहे थे और आखिर लड़ाई कर ली उन्होंने की थी मां मीनू ने मेरे गुड्डे को सड़ा करला क्यों कहा उफो फिर हुई बातें अब तुम लोग आपस में लड़ोगे क्या नहीं, नहीं माँ। माँ। तो जाओ मीनू से माफी मांगकर उसे बुला लाओ कहना कि अब हम कभी नहीं लड़ेंगे और सुनो अगर वो ना आए तो कहना कि हमारी मां बुला रही हैं नहीं आओगी तो बहुत गुस्सा होंगी अच्छा मां अच्छा मां पगला गया है पगांदा भी है और तुम्हारी ये जो है तो अरे राजू शरबत पियो बेटा मिठाई खाएंगे अरे बेटा तुम कुछ नहीं खा रही पकोड़े तो खाओ नहीं नहीं मौसी जी बस <laughs> अरे भाई शर्माओ मत गुड़िया की शादी है जी भर कर खाओ पियो मौसी जी बाद में आप हमें एक कहानी सुनाइएगा हां हां मौसी जी अच्छी सी कहानी अच्छा ठीक है तुम लोग पहले खा पी लो फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी हमने तो खा पी लिया आ, अब आप कहानी, कहानी सुनाइए अच्छा अच्छा अच्छा तो सुनो कहानी ध्यान से सुनना सब बच्चे बहुत दिन पहले की बात है एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे शेर चीते भालू बंदर खरगोश हिरन हाथी और लोमड़ी भी हां हां हिरन हाथी और लोमड़ी भी और रहते थे बहुत सारे पक्षी चिड़िया तोते मोर बुलबुल -बुल और बिल्ली भी अरे बुद्धू बिल्ली पक्षी थोड़ी होती है जानवर होती है <laughs> तो सब पक्षी और जानवर बड़े प्यार से जंगल में रहते थे कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे मिलजुलकर सब काम करते थे जानते हो एक दिन क्या हुआ क्या हुआ हिरन और लोमड़ी के बीच दौड़ हुई <laughs> जैसे तुम लोग रेस लगाते हो ना <laughs> वैसे ही हम्म हिरन और लोमड़ी ने रेस लगाई सारे जानवर सारे पक्षी रेस देखने आए कोई बोला हिरन जीतेगा हिरन और दूसरा बोला लोमड़ी जीतेगी वो बहुत तेज दोड़ती है तब ही शेर ने आवाज लगाई चुप हो जाओ सब शांती से बैठ जाओ अभी रेस शुरू होगी हिरन लोमडी दोड के लिए एकदम तयार रहो मेरे तीन कहते ही दोड शुरू कर देना तयार एक दो हिरन और लोमड़ी ने दौड़ना शुरू किया। हम्म सब जानवरों और पक्षियों ने तालियां बजाकर खुशी जाहिर की। फिर कुछ जानवर कहने लगे कि लोमड़ी जीतेगी और कुछ कह रहे थे हिरन जीतेगा। मौसी जी जीता कौन? अरे सुनो तो जीत हार तो बाद में होती उससे पहले ही लड़ाई हो गई। लड़ाई कैसे हुआ ये? कि भालू कह रहा था लोमड़ी जीतेगी और बंदर कह रहा था हिरन जीतेगा तो जोश में आकर भालू ने बंदर को मुक्का मार दिया मुक्का <laughs> फिर क्या बंदर ने भी भालू को काट खाया बस फिर तो दोनों में खूब घूंसेबाजी हुई <laughs> फिर दोनों के दोस्त भी लड़ने में जुट गए और फिर तो हिरन और लोमड़ी भी दौड़ छोड़कर लड़ने लगे खूब डिशु डिशु हुई हां खूब लड़ाई हुई चीते ने गधे को घुसा मारा गधे ने बंदर को लात मारी बंदर ने चीते का कान खींचा फिर पर सब ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी और अपने-अपने घर -अपने चले गए अगले दिन सुबह हुई सूरज निकला चिड़ियों ने गाने के लिए गला साफ किया चू चू लेकिन फिर उन्हें याद आया अरे हमने तो सबसे कुट्टी कर ली है तो हमारा गाना सुनेगा कौन तो चिड़िया चुप बैठी रही चिड़िया नहीं बोली तो बंदर भी नहीं जागे उनकी आवाज से जागने वाले दूसरे जानवर भी सोते रह गए सब सोते ही रह गए नहीं नहीं पर सब बहुत देर में जागे जब धूप तेज हो गई ना तब हुँ, हुँ. फिर हिरन चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे रहे बंदर पेड़ों पर बैठे रहे खरगोश घास में बैठे रहे कोई किसी से नहीं बोल रहा था सब उदास थे ऐसे ही जब बहुत देर हो गई तो हाथी बोला अरे दोस्तों हम लोग इस तरह कब तक रहेंगे एक दूसरे से रूठे एक दूसरे से नाराज आखिर हमारा झगड़ा क्या है कुछ भी तो नहीं कल सबने बड़ी बेवकूफी की लेकिन आज तो नया दिन है हम hmm. कल की बात भूल जाओ हम hmm. और हंसी खुशी से रहो हाथी की बात सुनकर भालू बोला हां दादा कल की बात याद करके मुझे बड़ी शर्म आ रही है फौरन ही बंदर बोला भालू भीया मुझे माफ कर दो बस फिर तो गधा चीता हिरन लोमडी साब आ गए और हाथी के साथ मिलकर गाने लगे मिल जुलकर हम खेले कूदे मिल जुलकर हम काहे को हम करें लड़ाई काहे को हम करें लड़ाई खुशी खुशी हम काम करें सब खुशी खुशी हम काम करें सब मिलकर खेलें कूदें भाई दिल कर खेलें कूदें भाई <स्थाथ> मिलजुल कर हम खेलें कूदें हम करें लड़ाई खुशी खुशी हम काम करें सब मिलकर खेलें कूदें भाई मिलकर खेलें कूदें भाई मिलकर खेलें कूदें भाई मिलकर खेलें कूदें भाई मासी जी यह तो बढ़िया अच्छी कहानी है <स्यों मौसी> <स्यों मौसी अच्छा तुम्हें अच्छी लगी यह कहानी हां मासी जी बहुत अच्छी तो चलो हम सब मिलकर भी एक गीत गाएं रां, रां। ये गाएंगे ये गाएंगे मिलजुल कर हम सदा खेलते मिलजुल कर हम सदा खेलते मिलजुल कर करते सबका मिलजुल कर करते सबका कभी ना करते रगड़ा झगड़ा कभी ना करते रगड़ा झगड़ा लड़ने का ना लेते नाम हम सदा खेलते ने जुल कर पर टे सब काम कभी न करते रगडा जगडा लड़ने का ना लेते ना लड़ने काना लेते ना लड़ने काना लेते ना मैं गुविजी या करिदि आभ रहूत ने शार्द टो ये ये कारी क्रश्व आलेख मधु जोशी विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार वीना होरा मालती कौशिक यमन कौशिक हेमंत होरा और नीरजा गुलेरिया गायन स्वर कुक्कु माथुर और बच्चे संगीत महेंद्र सरीन ध्वन्यांकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग वंदना निगम और निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो